जिसमें आत्मदृष्टि का कुछ विधान कर रहे हैं आत्मदृष्टि किस तरह से करना है मैंने जगत को बाध करना अपने आप में रहना यह आत्मदृष्टि तो जगत को कल्पित श्रुति जैसा बोलती है उसके उसमें विश्वास करके कल्पना समझना तो जगत का बाद हो जाएगा और अपने आप में रहना यह आत्मदृष्टि तो श्रुति ने कहा है आत्मा अवस्था को बदलाया श्रुति ने य्यत पश्यती नान्य जिग्रति नान्य सुनती के व्याख्या में कहा आत्मा की व्याख्या क्या कहा जिस अवस्था में व्यक्ति अपने से भिन्न कुछ देखता नहीं अपने से भिन्न कुछ सुनता नहीं मैंने द्वित अवस्था में जो तो अपने से भिन्न को देखता है सुनता है सुखता है छूता है अपने भिन्न को किन्तु जिस अवस्था में जहां छूना बनता नहीं देखना बनता नहीं अपने से भिन्न कुछ दिखाई नहीं पड़ता वो भूमा अवस्था है व्यापक अवस्था है आत्मा, आत्मा हमने बैठी हुई अवस्था माननी चाहिए माने जब तक बाह्य पदार्थ दिखाई देते हैं हमें दिखाई सुनाई देते हैं वो आत्मा आकार वृत्ति में हम नहीं है समझना चांदो के सुरुति कहा है क्रिया का समव्यार माने क्रिया की आवृत्ति करके श्रुति कहा ये नान्य पश्य थी नान्य श्रण्य नान्य जान्य थी ऐसा बताया हमें संरंद कुमार और नारद संवाद में छांदु के जो सप्तम अध्याय में प्रकरण आता है वहां चर्चा है कल्याण क्रिया ना यत्र सामेण ये तहित्यम मिथ्याध्यास निवृत्त क्रिया समेण यदि स्मृति दैतराहित्यम मिथ्याध्यास निवृत्त क्रिया साम क्रिया देखना आदि जो क्रिया पश्य आदि क्रिया का समभ्यार मैने आवृत्ति क्रिया के आवृत्ति करके श्रृति बोलती है क्या यान्यद यान्य नान्य पश्यती नान्यज जिग्रती नान्य, नान्य श्रृणती सभूमा ऐसा श्रृति बोलती है नान्यद विदाना छात्र है नारद और सनत कुमार के संवाद में जिस अवस्था में अपने से भिन्न कुछ दिखता नहीं सुनता नहीं सुखता नहीं जानता नहीं यानी सब बाध हो गया जगत कल्पित मानकर के बाद हो गया अपने आप बचा हुआ होता है कोई भूमावस्था है व्यापक अवस्था कोई आत्मा आत्मावस्था है बाह्य विषयों का भान नहीं अपने आप में हो उसको कहते हैं भूमावस्था है। ऐसे श्रुति क्रिया का कर करती है नान्यद पश्यती एक क्रिया नान्यत जिघ्रती दूसरे नान्य श्रोलती तीसरी नान्य बिजा ऐसे क्रिया के आवृत्ति करती है जिस अवस्था में चारक अपने से भिन्न वस्तु को देखता नहीं क्योंकि द्वैत का बाद हो गया है इसलिए देखना सुनना आदि बंद हो जाता है अपने आप रह जाता है वो है आत्मदृष्टि ये कहा क्रिया समिहार क्रिया के समभिहार मैंने आवृत्ति वहां मंत्र में नान्यद पश्यती नान्यत जिग्रती नान्यत श्रृणती नान्यत बिजानाती चार पांच क्रियाएं हैं देखता भी नहीं सुनता भी नहीं सोमता भी नहीं जानता भी नहीं अन्य को ऐसी अवस्था खुशी को कहते हैं आत्मदृष्टि यत्र नान्य दीदी श्रुति यत्र नान्यत पश्यती आदि श्रुति ने कहा है छांदोग्य परिषद में कहा है ब्रवीति श्रुति ब्रवीति श्रुति ऐसा कहती है क्या कहते हैं उस अवस्था में द्वैत का अभाव होता है द्वैत राहित्यम द्रवीति श्रुति द्वैत का अभाव बताती है उसका यह अवस्था की बात है हमारे जो मनोभाव है ना सुबह से शाम तक कई तरह से बदलता रहता है कभी कभी जीवन में उस भाव में भी थोड़ी देर पहुंचता है व्यक्ति अपने से व्यक्त में कुछ सुनना नहीं जानना नहीं होना नहीं अपना है। है, तो होता है ऐसी अवस्था हम ही भोग कभी होता है किंतु दृढ़ नहीं कर पाते सुनते सुनाते करते करते हमारी भी अवस्था थोड़ी सी हो जाती है तो प्रवृति द्वैतराहित्यम द्वैत रहित अवस्था को बताती है वो अवस्था में द्वैत नहीं है तो उस अवस्था को बताती है श्रुति चांदो की श्रुति मिथ्या अध्यास वृत्ति क्यों ऐसा बोलती है जो तो झूठा आरोप है अहम ब्रह्मासभा तो नहीं रहेगा वो भी अहम ब्रह्मास भी अज्ञान को हटाने के लिए है पुष्पाल में तो शुद्ध चेतन मात्र ही बचेगा अहम तो ब्रह्माश भी वृत्ति है वृत्ति है ये मना भावना है ये भी नाश हो जाना है इसके वृत्ति के नाश के लिए कहा कि जैसे फिटगिरी आदि होते हैं ना दूसरे को भी जल को साफ कर देते हैं अपने आप भी खत्म हो जाते हैं कथक ग्रहण का दृष्टान्त दे देते हैं का फल होता है कोई उसके पाउडर बना के रखिए जो बारिश का गंदा जल होगा बाल्टी में थोड़ा पाउडर डाल दीजिए कथक का पाउडर वो क्या करेगा जो गंदा पने को नीचे बैठा देगा और अपने आप भी कहा गया पता नहीं लगता वैसी जो वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति अहम ब्रह्मास्त्री ये वृत्ति है ये वृत्ति भी आगे नहीं रहेगी नहीं तो द्वित रहेगा एक ब्रह्म रहेगा एक ब्रह्माकार वृत्ति वहां भी द्वित रहेगा तो वृत्ति भी वो अपने आप अप नष्ट हो जाती है अज्ञान को हटा देती है और अपने आप अप नष्ट हो जाती है कथक रेणु के समान माना है वृत्ति को केवल वो माने साक्षी रूप अहम का लक्ष्यार्थ रहेगा बाच्यार्थ तो यहां होता है अहम ये नहीं ये खत्म हो जाता है अहंकार से लेकर के देह तक जो अहम है अहम का बाच्यार्थ रहेगा और लक्ष्यार्थ देख रहेगा बाच्यार्थ का नहीं रहेगा अहम का बाच्यार्थ अहंकार देहादि में होने वाला वो तो नष्ट हो जाएगा लक्ष्यार्थ रहेगा शुद्ध चिन्ह एक तत्व रहेगा ये कहा क्रिया समियारेण यान्य श्रुति छांदोग्य में आया संत कुमार ने नारद जी को बताया है जिस काल में देखो साधक अपने से भिन्न किसी को देखता नहीं सुनता भी नहीं माने द्वैत अवस्था में स्वयं भिन्न होता है भिन्न वस्तु को देखता है स्वयं भिन्न होकर के भिन्न शब्दों को सुनता है स्वयं भिन्न होता है भिन्न गंध को सुनता है स्वयं भिन्न होता है भिन्न घटादी को जानता है ये कब होता है द्वैतावस्था में ये सारी द्वैत अवस्था की बात है स्वयं भिन्न होकर के भिन्न पदार्थ का ग्रहण करना द्वैत अवस्था है ये। किंतु जिस अवस्था में पहुंचता है साधन जहां सुनना भी नहीं होता देखना भी नहीं बनता कुछ देखने के लिए दूसरा चाहे दूसरा बाधित तो हो गया आई नहीं क्या देखना और देखने के साधन भी नहीं गया कुछ काल में चक्षुराधि का भी बाध हो गया अपने आप अपनी तो हाँ। काल में तो अकेले अपने आप है तो वही क्यों ऐसा द्वैतरित तो बता दिराहित्य द्वैताभाग क्यों बोलती है श्रुत का बीथयाध्यास नृत्य जो झूठा आरोप है ना शरीर आदि का अपने में आरोप इसके निवृत्ति के लिए ऐसा बोलती है जो आरोपित तो पदार्थ है इसको हटाओ आप अकेले बचोगे देखना सुनना आदि कुछ बनेगा नहीं उसका तत्के न कम कहा हुआ है उस काल में किससे किसको देखेगा हाँ। यू सर्वम आत्मभा भूत तत्के न कम पश्च्य में ऐसा आता है जिस अवस्था में सब के सब आत्मरूपी हो गए अकेला आत्मा ही बच गया उस काल में किस साधन से किसको देखेगा देखने के साधन भी नहीं रहे देखने के वस्तु भी नहीं रहे यह अवस्था है अवस्था का आगे आकाशवन निर्मल निर्विकल्प निश्चेम निष्पंदन निर्विकारम अंतर बही शून्यमन अन्य स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोध्यम आकाशवन निर्मल निर्विकल्प निशीम निष्पंदन निर्विकारम अंतर बही शून्य मन मं परम ब्रह्म किमस् बोध्यम ये आत्मा कैसा है सूक्ष्म है और व्यापक है जैसे एक दृष्टान्त देने के लिए आकाश जैसा है माने, धरती माने आत्मा को छोड़ करके अन्य कोई अगर आत्मा के लिए दृष्टांत का योग्य पूरा पूरा मिलने वाला तो आकाश भी नहीं है सूक्ष्म अंश को लेकर और व्यापकता को लेकर के आकाश दृष्टांत बन गया आत्मा का आकाश जैसा है आत्मा माने वो तो जड़ है आत्मा भी जड़े ये अर्थ नहीं है दृष्टांत के व्यापकता में और सूक्ष्मता में जैसे पांचों भूतों में सबसे सूक्ष्म होता है आकाश मात भूत के जो उठलते हैं आकाश सबसे सूक्ष्म होता है सबसे स्थल है पृथ्वी पृथ्वी से थोड़ा सा सूक्ष्म है जल जल से थोड़ा सूक्ष्म होता है तेज तेज से भी और सूक्ष्म होता है वायु वायु से भी और सूक्ष्म होता है आकाश पंचभूतों में सबसे सूक्ष्म पदार्थ आकाश होता है आकाश से वायु बना आकाश में एक गुण है केवल शब्द गुण तो वायु में दो गुण है शब्द स्पर्श दुगुण होने के कारण आकाश की अपेक्षा स्थूलता है वायु इसलिए स्पंदन क्रिया आ गई वायु में क्या आ गया आकाश में स्पंदन क्रिया भी नहीं है किंतु वायु में स्पंदन क्रिया है ना चलना कुछ फूल है आकाश की अपेक्षा वायु और वायु की अपेक्षा भी तेज थूल होता है तेज स्थल है क्योंकि जहां तेज का प्रवेश नहीं हुआ वायु का प्रवेश देखा गया है वायु सूक्ष्म है तेज की अपेक्षा तेज और स्थल हो जाता ऊपर से और तेज की अपेक्षा जल स्थल होता है क्यों उसमें चार गुण होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस जल में चार गुण होते हैं तेज में तीन गुण होता है स्थल होता आता और पृथ्वी में पांच गुण होते हैं जल से भी पृथ्वी स्थूल है कैसे देखिए किसी एक बाल्टी में मिट्टी भरी आप पूरा थोक थोक के भरिए अब वहां जाना संभव नहीं होता एक अवस्था आ जाती है अब मिट्टी जाना संभव नहीं होगा मिट्टी के लिए गुंजाइश नहीं हो जगह किंतु दो लोटा पानी डाल दो चला जाएगा मिट्टी स्थल होने के कारण जा नहीं पा रहा किंतु जल उसी में चला जाएगा जहां मिट्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं था वहां दो लीटर पानी तो जाएगा ही जाएगा मैंने पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है पृथ्वी प्रवेश नहीं कर पा रही है किंतु जल प्रवेश कर जाता वहां जल सूक्ष्म है जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म होता है कैसे एक कांच के गिलास में पानी रखेंगे बाहर बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा नहीं बिखरेगा किंतु उसी गिलास में भीतर एक बत्ती जला दीजिए बाहर बिखरेगा कि नहीं वो बिखरेगा प्रकाश बाहर आ जाएगा कांच जल के लिए अवरोधक होता है तेज के लिए नहीं होता इसके मतलब तेज सूक्ष्म है जल से कांच में आपने पानी डाला पानी तो बाहर नहीं आ पाया पांच को तो कांच अवरोध कर रहा है किसके लिए जल के लिए किंतु उसी में दीपक जला दीजिए प्रकाश बाहर आ जाएगा तेज को रोकता नहीं कांच जल को रोकता है इसके मतलब जल से तेज सूक्ष्म है वो कांच को भेदन करके बाहर गया तेज तेज बाहर जाता है प्रकाश जल नहीं जा सकता जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म है यहां जल की गति नहीं है वहां तेज की गति है प्रकाश की गति है प्रकाश कुंज को ही तेज बोलते हैं और जहां तेज की गति नहीं वहाँ वायु की गति देखी जाती है अंधेरा सुरंग होगा लंबा सुरंग दो तीन किलोमीटर का सुरंग होगा अंधेरा बिल्कुल वहां प्रकाश के तो गति नहीं है किन्तु वायु आएगी ना ऑक्सीजन आएगी ना वहाँ कई जगह ऐसा दिखाई पड़ता है पहाड़ों में ऐसी गुफाएं आती है बड़ी गहरी गुफा जहाँ बिल्कुल अंधेरा प्रकाश का नाम निशान नहीं होता किंतु वहाँ ऑक्सीजन तो है ऑक्सीजन मान वायु विशेष वायु को ऑक्सीजन बोलते हैं यही तो है वायु है तो तेज का जहां गति नहीं है वहां वायु की गति है वो सूक्ष्म है तेज की अपेक्षा और वायु की अपेक्षा भी आकाश सूक्ष्म होता है एक ठोस लोहा होगा बिल्कुल ठोस लोहा उसके भीतर वायु का प्रवेश संभव नहीं है क्यों आकाश वहां है अगर आकाश बने खोखलापना अगर न हो ना वहां छोटे छोटे जहां जहां वो लोहे के कण जुड़े हुए हैं वहां वहां छिद्र है छोटा छोटा छिद्र है न होता तो टूटना नहीं चाहिए टूटता है वो टूटना माने क्या है वो समय का विभाग हो जाना है वहां छोटे छोटे छिद्र होते हैं आपकी दृष्टि का विषय नहीं बनेगा किन्तु अगर बिल्कुल छिद्र न होता तो टूटना नहीं चाहिए था लोहा टूट जाता है देखा है वहां आकाश है मीटर अवकाश न होता तो टूटता कैसे हो टूटता है तो वायु की गति जहां नहीं हो आकाश की गति इसलिए भूतों में सूक्ष्म होता आकाश और आत्मा तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है क्यों तो उसका भी कारण है वो किंतु और दृष्टान्त तो कोई नहीं है और दृष्टान्त तो लौकिक दृष्टान्त तो देना है इसके लिए आकाश आत्मा के सामने में कुछ साम्यता रखता है सूक्ष्म अंश में और व्यापक अंश में आकाश का अभाव कहीं नहीं मिलता व्यापक तो इसके लिए आकाशवध कहा जैसा हम भोज का आत्मा को, तो को जैसा आकाश से भी सूक्ष्म सुख, होता है, तो कोई बोध स्वरूप में जाएगा अहम करके देहादी के भान रही तो होना चाहिए देहादी के भान आकाश रहे है, है, है तो वह सूक्ष्म है बहुत सूक्ष्म है चेतन है जेतन। जेतन। ये नहीं कि आकाशवद बोलेंगे यहाँ दृष्टान्त देंगे वो जड़ है ये भी जड़ उसमें दृष्टान्त नहीं दिया गया दृष्टान्त अपने विवक्षित अंश में लेना होता है व्यापकता में सूक्ष्मता में आत्मा आकाश है। यह नहीं समझ रहा आकाश के समान कहने से वो जड़ है तो आत्मा भी जड़ है ऐसा नहीं समझ रहा ये चेतन तो कहते हैं आकाशवत्त आत्मा आकाश के समान है माने आत्मा का कहीं अभाव नहीं है व्यापक है ये तो शरीर के कारण से परिचिन्न भाष रहा है जैसे आकाश परिचिन्न अवस्था में भाजता है किसके कारण घर के कारण छोटा सा दिखता आकाश किंतु वो तो वास्तविक नहीं है वास्तविक आकाश का कोई सीमा नहीं है माप दंड नहीं है वैसे यहां भी वही हुआ है कि शरीर के कारण इतना लंबा चौड़ा आत्मा भास रहा है यहां जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा भाष रहा है यही है ना अगर शरीर हटा करके देखते हैं तो आत्मा की इतनी लंबाई चौड़ाई माप नहीं मिलेगा व्यापक रहेगा फिरभू मिलेगा मापदंड नहीं मिलेगा वहां तो यही आकाश सूक्ष्मता और व्यापकता में आकाश के समान है यार और निर्मल मल रहित है आत्मा शुद्ध है मल रहित है माया मल से रहित है निर्विकल्प कोई विशेष आकार नहीं है ये विकल्प है जो विशेष आकार जितने भी हैं विकल्प होते हैं चाहे चींटी हो हाथी हो मनुष्य सब ये विकल्प है विशेष आकार अपने अपने एक आकार होते हैं इनके जो आकार में पाया जाता है वो विकल्प होता है क्या होता है उसको विकल्प कहते हैं आत्मा निर्विकल्प है कोई आकार नहीं होता आत्मा का आकार किंतु उपलब्धि होती है कोई आकार नहीं जैसे अग्नि का कोई अपना आकार नहीं होता सामान्य दृष्टि से देखने पर अग्नि लंबाई चौड़ाई कोई ऐसे आकार नहीं किन्तु ईंधनारूढ़ अवस्था में उसके प्रतीत होती तब जब लकड़ी में जलते समय में अग्नि दिखाई पड़ती है खाली अग्नि कोई लाद नहीं सकता खाली अग्नि में ईंधन आरूढ़ अवस्था में अग्नि का दर्शन होगा कोई आत्मा दर्शन होगा शरीर विशिष्ट अवस्था में साक्षात्कार तो इस अवस्था में होगी जैसे अग्नि अग्नि बोलते हैं ना खाली आग नहीं कोयले के सहारे से लकड़ी के सहारे से पेट्रोल आदि के सहारे से अग्नि का दर्शन होता है खाली अग्नि का दर्शन नहीं होता ईंधन के विशिष्ट अवस्था में अग्नि दर्शन होता है वैसे आत्मा भी शरीर विशिष्ट अवस्था में अनुभूति होगी उसका केवल शरीर का अभाव काल में आत्मदर्शन नहीं होता काम करना है यहां रहते रहते और पहुंचना है उस स्थान में हमें दृष्टि वहां पहुंचनी है होना तो साधना ये शरीर अवस्था में ही करनी है शरीर नहीं तो उस काल में भी कुछ नहीं होता आकाशवत्त आकाश निर्मल निर्विकल्प कोई आकार विशेष नहीं आत्मा का निर्विक विकल्प आकार विशेष जैसे मनुष्य एक आकार विशेष एक विकल्प है पशु है पक्षी है सब अपने अपने एक आकार लेकर आए विशेष होते हैं निर्विशेष है आत्मादर् और निश्सीमा जिसकी सीमा नहीं है इतने लंबा चौड़ा कोई लंबाई चौड़ाई की सीमा नहीं है व्यापक है आत्मा सीमा नहीं अवधि सीमा मानी अवधि बॉर्डर बोलते ना वो नहीं है भारत की एक सीमा है यहां तक ही भारत हो सकता है आगे चीन ऐसी कोई सीमा नहीं है आत्मा माना असीम है माना विभू है व्यापक निशीमा निष्पंदन और कोई उसमें हलचल भी नहीं होता क्योंकि सावय वस्तु में हलचल होना है आत्मा है निर्भय वायु आदि जो है ना छोटे छोटे कण कर जुड़ करके बड़ा बन के चल रहेगे है, है। इसलिए हलचल होता है आत्मा में कोई हलचल नहीं है निष्पन्नन पन्नन माने हलचल हलचल रही है और निर्विकारम आत्मा का बदलाव नहीं होता जैसे मिट्टी आदि में तो मिट्टी बदल करके घट रूप में दिखाई पड़ती है दूध बिगड़ करके दही बनता है किंतु तो आत्मा ज्योका त्यो रहता है बदलता नहीं निर्विकार है विकृत होता ही नहीं क्यों क्यों कहते ऐसा है निर्विकार और अंतर वही शून्य जो परिचन्न पदार्थ होता है या भीतर होगा या बाहर होगा जैसे हमारा शरीर अभी मकान के भीतर है ये परिचिन है विभू नहीं है और बाहर हो जाएगा तो भीतर नहीं रहेगा या बाहर होगा या भीतर होगा किंतु ये आत्मा कैसा है अंतर वही शून्यम भीतर बाहर शब्द प्रयोग नहीं होता आत्मा जो यहां भी वहां भी हो उस पदार्थ को भीतर बाहर करना नहीं बनता ये शरीर तो अभी यहां है बाद में वहीं रहेगा यहां नहीं होगा इसलिए यहां अभी भीतर गएंगे बाद में बाहर गएंगे ये परिचिन्न है किंतु आत्मा अपरिछिन्न है तो भीतर बाहर शब्द का प्रयोग से रहता है व्यापक है विभू है सर्वत्र है और अनन्यम, किसी से भी भिन्न नहीं होता वो आत्मा अविन्न है क्यों कारण कार्य से अभिन्न होकर रहता है सब में अनुगत होता है सबका कारण है वो अनन्यम और अद्वयम एक अकेला है आत्मा उससे भिन्न कोई है नहीं, नहीं सारे कल्पित में आते हैं वेदांत में सारे के सारे आत्मा भिन्न कल्पित पदार्थ है एक ही है स्वयं परम ब्रह्म स्वयं वो परम ब्रह्म है कि मस्ती गोद्यम क्या इसको ज्ञान का विषय हम बना पाएंगे नहीं ज्ञान का विषय बना नहीं सकते हम माने वृद्धार कहा विज्ञात अरे केन अभी जान याद वो तो सबको जानने वाला जो तत्व है उसको किससे जानोगे तो जो आंख को भी जानता कान को भी जानता मन को भी जानता जिस मन से जानना होता है मन को भी जानता है मन ठीक है कि नहीं जानता है आंख ठीक है कि नहीं जानता है कान ठीक है कि नहीं जानता है तो विज्ञात आरम अरे केन अभी जाने याद बोला वो अरे सबको जानने वाला जो होगा उसको किसे जानोगे तो उसको जानना बनता नहीं आत्मज्ञान जो है ना अज्ञान निवृत्ति के लिए है आत्मा प्राप्ति के लिए आत्मा तो प्राप्त ही है क्या उसको प्राप्त करना वो तो वो जो बोध है ना बोध माने ब्रह्माकार वृत्ति उसके उपयोग अज्ञान निवृत्ति में है आत्मा को तरफ प्रकाश करने के लिए नहीं है आत्मा स्वयं प्रकाशित है उसको क्या प्रकाश करेंगे आप वो तो अज्ञान निवृत्ति में उपयोग है उसका किसका वृत्ति का जिसको हम बोध बोलते हैं वो उनसे पौधाकारी वो अज्ञान निवृत्ति में प्रयोग होगा जो वृत्ति ज्ञान जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्वरूप वो स्वरूप ज्ञान तो वही है जो वृत्ति ज्ञान है उत्पन्न होने वाला ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति स्वरूप ज्ञान नहीं है बनती है वो जैसे अभी मनुष्याकार वृत्ति है तो आगे भविष्य में हमारी कभी ब्रह्माकार वृत्ति बने वो तो ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म को विषय नहीं करेगी क्या करेगी अज्ञान को मारेगी अज्ञान हटाने के लिए बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा वो तो लक्ष्य लक्ष्य को लेकर के प्रतिष्ठित हो जाएगा भाईचार तो बनना नहीं है तो स्वयं पर ब्रह्म किमस् बोध्यम पुष्प जानने का क्या साधन है कोई साधन नहीं है कोई विषय नहीं बन सकता विषय माने द्वैत होकर के विषय नहीं बनेगा मैं अलग हूं और ये ब्रह्म है जैसे पुस्तक यह है मैं जानता हूं मैं अलग हूं पुस्तक अलग ऐसा बुद्ध नहीं बनेगा वो स्वयं प्रकाश प्रस्तुत होता है ऐसा है वो ब्रह्म का आगे वक्तव्यम किम व्यज्यते बहुदा ब्रह्म जीव ब्रह्म तज्जगद सकल ब्रह्म द्वितीय श्रुते ब्रह्म प्रबुद्धमत सन्तक्त बाह्य स्फुट ब्रह्मी भूय वसंति सततचिदनत्मन ध्रुव वक्त किम वेद बहुदा ब्रह्म जीवस्वय ब्रह्मतज्जगदात सकल ब्रह्मा दृपीय श्रुते ब्रह्महति प्रबुद्धमत सन्तक्त्याफुट ब्रह्मी भूय बसंति सतत चिदानंदात्म नी ध्रुवम अत्र हमने इस विषय में इस ब्रह्म के विषय में बहुदा किमु वक्तव्यम विद्यते क्या बहुत प्रकार कहना कुछ जरूरी नहीं है कुछ शेष नहीं रह जाता नाना प्रकार से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है इस ब्रह्म के विषय आत्मा के विषय में इतना ही निष्कर्ष है, है ब्रह्म व जीवा स्वयं ये जीव ब्रह्म है बस ये जीव जो है ब्रह्म है ज्यादा बदलाने की कोई जरूरत नहीं इतना पर्याप्त है ब्रह्म ही व जीवा स्वयं ये जीव ब्रह्म है कि जीव को ब्रह्मा दृष्टि देखने के लिए घटाकाश और महाकाश के भूलना नहीं चाहिए एक महाकाश उपाधि के कारण घटाकाश नाम से बोला गया यही है ना घट बनने के कारण उपाधि टूटने पर उसको क्या बोलेंगे उसका पहले भी क्या बोलते थे महाकाश बीच में जो घट बनने के कारण घटाकाश नाम मिला था वो स्थिति इसकी है ये सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ब्रह्मा किंतु शरीर रूपी उपाधि के घेरे में पड़ा हुआ है तो जीव कह रहे हैं इसको शरीर रूपी उपाधि से अलग करके देखते जैसे वो घट फोड़ेंगे महाकाश दिखाई देता है वैसे ही इसको भी शरीरूपी उपाधि से अगर अलग कर सके तो ब्रह्म रूप में ही दिखा जाए जीवक तो मैं नहीं देखेगा ये स्थिति यही है वक्तव्यम क्यों व्यद्य बहुदा या बहुत प्रकार से कहना क्या शेष रह गया ब्रह्म जीव स्वयं ये जीव जो है स्वयं ब्रह्म है hmm. क्यों ब्रह्म तद जगदातम सकलम ब्रह्माद्विपीयम श्रदे ये तद जगत आततम यह विस्तृत जगत है जगत बहुत बड़ा है ये, ये तद जगत आततम जगत फैला हुआ जो जगत है ये भी ब्रह्म ही है मैंने जैसे रज्जू होती है हम सर्प बुद्धि हमारी हो जाती है जगत सर्प के स्थान में है ब्रह्म रज्जु के स्थान में है सर्प है ही नहीं है ऋषि वैसे यहां भी जगत नहीं है है ब्रह्मा किंतु अज्ञान के कारण जगत रूप में भास रहा है तो जो अज्ञान से कल्पित होता है अधान से भिन्न होता ही नहीं है तो ब्रह्म में कल्पित ब्रह्म ही है ये ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं ये मिलता भी नहीं है भाई नहीं क्या मिलना इसने केवल हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, है ब्रह्म और जगत रूप में दिख रहा हमको जैसे पड़ी हुई है तो रजूत दिखता है सर्व रूप में वैसा ही ब्रह्म ब्रह्म ही तद जगदातम सकलम सारा का सारा जगत जो विस्तृत जगत माने फैला हुआ जो जगत है ब्रह्म ये ब्रह्म ही है क्यों कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्माद्वितिम श्रुते श्रुति बोलते एक है यही बोलती है उसके आधार पर ये सारा जगत भी ब्रह्म ही होता है माने जगत को ले जाके ब्रह्म में मिलाना ऐसा भी नहीं है जगत नाम के चीज ही नहीं होता यहां माने कल्पित है विवर्तबान है ब्रह्म जगत रूप में दिख रहा है अज्ञान के कारण तो ये वो जैसे रज्जू में भासने वाला सर्प रज्जू ही होता है रज्जू से अतिरिक्त तो होता ही नहीं है क्यों निषेध काल में आप क्या बोलते हैं अरे ये तो रज्जू है सर्प पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है भविष्य भी नहीं होगा ऐसा बोलते हैं त्रिकालिक निषेध कर देते हैं आप उसको जिस काल में सर्प भास्ता था उस काल में सर्प किन्तु रज्जु ज्ञान काल में उस काल का भी निषेध करेंगे उस काल में भी सर्प नहीं था बोलेंगे आप ना आशित नाश्ती न भविष्य ऐसा प्रयोग करते हैं नहीं था सर पहले भी नहीं था जिस काल में मुझे दिखता था ना वो भी न होता हुआ भास रहा था नहीं था सर्व अभी भी नहीं है कालांतर में भी नहीं होगा त्रैकालिक निषेध होता है तो ये सारा जगत ब्रह्म है ब्रह्मा द्वितीय श्रुते श्रुति ने ब्रह्म को अद्वितीय बताया है माने स्वगत भेद भी नहीं है सजातीय भेद भी नहीं है विजातीय भेद जो सवय पदार्थ होता है ना उसमें स्वगत भेद होता है जैसे शरीर में स्वगत भेद पाया जाएगा कि हाथ शरीर नहीं है शरीर का भेद हाथ में है और शरीर हाथ नहीं है हाथ का भेद शरीर में ऐसा लेते पैर शरीर नहीं है ये सावय है एक अवयव का भेद मिल जाएगा दूसरे अवयव में इसको कहते हैं स्वगत अभेद एक ही व्यक्ति का भी परस्पर भेद मिलता है अवयव और अवयवी भाव करके क्या करके एक देश का दूसरे देश में अभाव सावय पदार्थ होता है उपब्रह्म वे नहीं इसलिए स्वगत भेद होना संभव नहीं है और एक होता है सजातीय भेद हम लोग सब यहां मनुष्य बैठे हैं एक ही जाति के सारे फिर भी भेद है ये अलग है ये अलग है ये अलग है प्रत्येक में भिन्न तो बुद्धि होती है किसको कहते हैं सजातीय भेद एक ही जाति के देखते हैं सारे मनुष्य बैठे हैं किन्तु एक दूसरे में भेद भी है ये भिन्न है ये भिन्न है ये है। कहते हैं सजातीय भेद जो अनेक हो क्या हो अनेक हों तो वहां एक जाति के अनेको तो सजातीय भेद आता है और विजातीय भेद भी है ये मकान और हमारे में भेद है ये विजातीय भेद वो तो अलग जाति का ये अलग जाति का विजातीय भेद होता है तीन प्रकार के भेद होते हैं सुगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद के तीनों भेदों के निराश करने के लिए स्मृति ने कहा एकम एव अद्वितीयम सदैव सौम्य जमग्रे एकम एव अद्वितीय वहाँ तीन है एकम एक पद एवा दूसरा पद और अद्वितीय तीसरा पद वहां एकम शब्द से स्वगत भेद का निषेध किया कोई हाथ पैर वाला कान नाक वाला नहीं है वो निर्वय है यह दिखाया एकम और एवकार लगाने से सजातीय भेद भी नहीं है तो परमात्मा अनेक हो एक दो तो तीन जैसे मनुष्य अनेक होते एक ही जाति के को तो एवकार के द्वारा निषेध किया सजातीय भेद का और अद्वितीय पद के द्वारा विजातीय भेद का निषेध माने ब्रह्म से दूसरा कुछ है भी नहीं है तो ये श्रुति ऐसे बोलती है तो जीव तो ब्रह्म ही है ज्यादा कहना क्या है ये जीव ब्रह्म ही होता है इसको फिल्टर करना पड़ेगा थोड़ा बोलने से भी थोड़ा में दिक्कत हो भी वो, अरे बाबा ये भी उसके ब्रह्म शब्द का भी लक्ष्यार्थ है बाच्य अर्थ नहीं होता ब्रह्म शब्द स... बोलने से क्या होता है ये भी तो शब्द ही दिया आपने प्रकाश भी तो शब्द दिए आपने असली में वहां कोई शब्द का गति नहीं है किन्तु साधक अवस्था में कुछ न कुछ बताना पड़ता है ये बताने की प्रक्रिया है वास्तव में वहां शब्द की गति नहीं है वो लक्ष्य लक्ष्यार्थ में जाना है आपने वाच्यार्थ में नहीं जाना है ये जिस जीव में जो ब्रह्म से भिन्नत्व बुद्धि आई हुई मान्यता बनी हुई है इस मान्यता को हटाने के लिए कहा कि अरे बाबा ये जीव स्वयं ब्रह्म ही है मान्यता पहले से बनी हुई है लोगों के कितने मनाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है अरे तू अरे पाप लगेगा ऐसा बोलने ये बोलते हैं के खिंचखिचाते हैं हाँ। कहां जीव और कहा भगवान और एक ये पापी ही सारे ये बोलने वाले वो, तो दिक्कत रहे दिक्कत रहे। <laughs> वो कब वो शरीर को लेकर बैठा हुआ होता है जीव शरीर शरीर को साथ में मिला करके कर बैठा हुआ होता है वह दिक्कत होता है अगर शरीर से अलग करेंगे तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है वो वही होता है उसमें तो जब तो थोड़ा नीचे आ जाता है, है तो, तो अलग होता है। है। तो हो व्यावहारिक तो सत्ता है व्यावहारिकंतु यहाँ पर फिल्टर अवस्था की बात है ये सब शोधित अवस्था की बात है तत्व पदार्थ का शोधन करके और एक लक्ष्यार्थ में एक है बातचीर्थ में एक नहीं होता लक्ष्यार्थ में एक ऐसा कहा और केवल जीव ब्रह्म नहीं ये जगत भी ब्रह्म ही है जगत कल्पित है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न होता ही नहीं कल्पित पदार्थ की सत्ता ही नहीं है क्या ब्रह्म से भिन्न रहेगा कल्पित पदार्थ की अस्तित्व ही नहीं होता रज्जु में सर्प आपको भाषा के में तो सर्प है क्या है ही नहीं वो रज्जु ही है वो तो जगत भी ब्रह्म ही है इस तरह से देख रहे जो रहा हूँ तो मैं तो प्रभाव पढ़ रहा हूँ वो तो है साक्षी मैं हूँ और कुछ नहीं है बस यही सिद्ध होना है मेरे में कल्पित है ये कल्पित कल्पित भी ये बोल रहा हूँ ये मान्यता पहले बना ली इसके लिए इसको हटाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई है वास्तव में कल्पित पदार्थ होता ही नहीं फिर यह चर्चा इनकी क्यों करना मान्यता बनाई हुई है मैं भिन्न हूँ जगत अलग है परमात्मा अलग है ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति है उसको समझाने की प्रक्रिया है ये वास्तव में तो वो भी ठाकुर जी श्री राम जी बारे में बोला बोध में बोध है वो तो है प्र... प्रतिष्ठित हो जाना केनो ज्ञोपनिषद में कहा है कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही विंदते आत्मना विन्दते वीरियम विद्या विन्दते मृतम प्रत्येक जो बोध होता है मैंने वृत्ति बनती है हमारी ज्ञान जिसको बोलते हैं लौकिक ज्ञान बोध माने लौकिक ज्ञान लेना है प्रतिबोध में ज्ञान पट ज्ञान बट ज्ञान मान एक आकार है वृत्ति है वो मन में अंतकरण बनती है ये प्रतिबोध शब्द ले जो नाना प्रकार के ज्ञान हमको हो रहे हैं ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ किसी को पूछने जाते हैं आपकी नहीं जाते हैं आप आपके चक्षु घट के साथ संकर्ष हो गया तो अब आपको संदेह होता है कि मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ पता कि नहीं होता किसी को पूछने जाते हैं महाराज मेरे घट के साथ चक्षु के सन्निकर्ष तो हुआ ये बदला दो मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ऐसा पूछेंगे तो पागल गायेंगे वो अभी के तरफ से उसको मोड़ देंगे तो नहीं हुआ नहीं, तो नहीं हुआ कहने से नहीं बनेगा क्योंकि अगर बोलता है तो वो पागल घोषित हो जाएगा क्या घोषित हो जाएगा माने इंद्रिय और विषय का संिकर्ष तो हो गया है किंतु ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ऐसा नहीं करता इंद्रिय संकर्ष हुआ तो ज्ञान हुआ है सीधी बात है तो प्रतिबोध है तो उसका आप स्वयं प्रमाण होते हैं उसमें मुझे ज्ञान हुआ है मानते हैं आप क्या मानते हैं स्वयं प्रमाण है वहाँ तो वो एक प्रत्येक बोध के साक्षी आप बनते हैं इस तरह से वो आत्मा जाना जाता है कहा प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से आत्मा जाना जाता बोध तो हो गया ये लौकिक ज्ञान कौन से हो गया? पद ज्ञान पट ज्ञान मध ज्ञान जो प्रतिबोध शब्द का अर्थ है उसके साक्षी आत्मा है प्रतिबोध के द्वारा जाना गया विदितम मतम ऐसा माना वो साक्षी उसी चौतन में आगे अपना आपक खो जाना इसका कोई एक चैतन्य ही रह जाना यही है क्या? हमी रामानंद जी वो स्वरूप ज्ञान है वो बहुत अच्छा उदाहरण दिया अमावस्था पर्व का जब सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखा में हो जाता है तो पृथ्वी की तरफ वो अंधेरा हो जाता है और सूर्य की तरफ वो उसका मुख हो जाता है तो क्या चंद्रमा सूर्य को क्या प्रकाश करता प्रकाश नहीं करता वो उसमें तदाकित तो है हाँ। मान प्रकाश लाइट उधर गया हमको लगेगा चंदु वहां जरूरत ही नहीं है सूर्य के लिए चंद्र की जरूरत ही नहीं प्रकाश की जरूरत है स्वयं प्रकाश है वो तो वो उसे एक ही आकार हो जाना बाहर के विषय को ढूंढना जब छोड़ देती है बुद्धि तो आत्मा की तरफ हो जाती तो आत्मा को प्रकाश तो नहीं कर सकती है उसके द्वारा प्रकाशित होने वाली बुद्धि बुद्धि को भी आत्मा जानता है आत्मा को क्या प्रकाश करेगी एक आकार हो गया उसी भी आप तो ब्रह्माद्वितीय श्रुति का ब्रह्म बाह मिति प्रबुद्ध मत संत्यक्त बाह्य स्पुटल देखो कुछ ऐसे भी संत लोग हैं संत्यक्त बाह्य बाह्य विषयों को जिन्होंने सम्यक प्रकार से त्याग दिया है संत्यक्ता बाह्या यही जिन्होंने बाह्य विषयों को सम्यक प्रकार से त्याग कर दिया बाह्य विषयों की आशा छोड़ी हुई है मिथ्या समझ करके ऐसे जो लोग हैं वो क्या मानते हैं प्रबुद्धमती वाले प्रबुद्ध बुद्धि वाले जिसकी बुद्धि विकसित है वो लोग क्या मानते हैं ब्रह्मी व अहम ऐसा अच्छा मानते हैं जिन्होंने बाह्य विषयों की आशा छोड़ दी है प्रबुद्ध बुद्धि वाले हैं विशाल बुद्धि वाले हैं वो ऐसे व्यक्ति लोग अपने को क्या मानते हैं ब्रह्म बाह इम इधि मैं ब्रह्मी हूं ऐसा मानते हैं वो लोग मैं मनुष्य हूं नहीं मानते वो लोग उनकी धारणा अहम ब्रह्मा यही होती ब्रह्म भी हुए मानते हैं मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म होकर ही रहते हैं वो जैसे हम लोग अभी मनुष्य होकर रह रहे हैं कोई यहाँ से हटा नहीं सकता कोई बोलेगा तू मनुष्य नहीं तो मानने को तैयार नहीं मनुष्य होकर रहते हैं जनसामान्य किस भाव में रहते हैं मनुष्य वो ब्रह्मी भूय बसंती ब्रह्म होकर ही रहते हैं अहम ब्रह्मास्म इसी में रहते संत चिरात्मा आनंद मना एवं ध्रुवम का निरंतर चिरात्मा रूप से ही वो रहते हैं मैं सचिदानंद आत्मा हम इसी रूप में कोई मनुष्य हूं देह हूँ अमुक हूँ ये भाव नहीं होते हैं जो बाह्य विषयों को जिन्होंने त्यागा हुआ है विवेक के द्वारा पर ब्रह्मात्मा में उनकी संस्कृति है सच्चिदारों में आत्मा हूँ इसमें रहते हैं महापुरुष लोग मैं मनुष्य हूँ इस भाव में नहीं रहते ऐसा आगे जयिमलमयोशे हम दियोत्थाता प्रसव मकल लिंग देहे पश्चा निगम गीर्तिमानंद मूर्ति स्वयं परिची ब्रह्मेण तिठ जहिमलम कोशे हम पितासाम मानिला कल पे लिंग देहे पश्चात निगम गधित की बैठो मनुष्य रूप से मत बैठो ये बड़ा खतरनाक है मैं मनुष्य हूँ का मानना ये मान्यता हटाओ मैं ब्रह्म हूं इस मान्यता में रहूं क्यों कहते हैं जही मलमय कोष ये जो मलमय कोष है ये मली मल भरा है जिसमें मल का विकार शुरू से मल चला यहां माता पिता के रजो से जैसे बना हुआ मल था वो उससे निष्पन्न हुआ है और इसमें भी सारे जगह में मलिमल पाए जाते हैं ऐसा एक कोश है जिसमें आप बैठे हो इसको त्याग दो मलमय कोषे हम दियोत्था पितासाम जही इस अन्न मलमय है जो फूल शरीर है मली मल भरा हुआ है बीज इसका मल रहा और भी भी मली मल है यहाँ हड्डी के टुकड़े कितने घृणित पदार्थ यहाँ है सनसना खुन एक खून के बूंद वहां देखे तो बड़ा घृणा होती है मुश्किल होता है और यहाँ दो किलो तो होगा ही कम से कम लपेटा हुआ है हा? कच्चा मांस कहीं दे तो, तो उल्टी होती है आपको उल्टी होती कच्चा मांस वहां कहीं दिखाएंगे यहाँ पूरा कम से कम साठ किलो मांस का कच्चा मांस भरा हुआ है मल ही मल है यहाँ टच्ची पिशाब इसके भीतर और नाना प्रकार के रोग तप है इसमें कई धातु हैं सप्त तो धातु करके बोलते हैं बहुत कुछ जहां भी देखेंगे मल मल दिखाई देता है ऐसा मलमय कोष है मल का विकार मल से भी निकृष्ट मल मलमय हो जाता है मल से भी और निकृष्ट है माने ऐसी स्थिति है वास्तविक नहीं अगर भीतर की तरफ में दृष्टि करके इसके जो बनावट आदि में ध्यान दें ऐसी स्थिति है ये तो ये है कि प्रभु ने ऐसा कर दिया एक चमड़ी लगा दी अगर चमड़ी नहीं लगाया होता ना इसके कुछ यथार्थता देखना था पता होना था अगर भीतर के चीज बाहर होते तो जरूर वैराग्य इसको होता उल्टा कर दिया है परमात्मा ने इसके भीतर में जो है वो यदि बाहर होता स्वयं घृणित होता इसमें रहना बिल्कुल नहीं चाहता चट्टी पिसा बाहर दिखाई दे ये हड्डी आदि कद जरूर वैराग्य होता किंतु ये जो चमड़ी लगा दी इससे सारा ढक दिया है सारा ढक ड़क। पूरा ढका हुआ है चमड़ी के कारण ये मलमय कोष है मल का विकार क्यों शुरूआती साधनी मल है वहां से आरंभ हुआ है जो मलमय कोष जो फूल शरीर है इसमें अहम अहमधिया उत्थित उत्थिता उत्थापिता आसाम जही अहम बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो आशक्ति आसाम माने आशक्ति फूल शरीर में तुम्हारी जो आशक्ति है इसको त्याग दो जही मान त्यागो लोट लकार का प्रयोग वह आगता है गिरात ये जो फूल शरीर मलवय है ये मल मल है विचार दृष्टि से अगर अंतर्मुखी दृष्टि से देख लो टटो इसमें केवल मल मिलेगा काम के चीज कोई नहीं मिलेंगे सारे मलिमल भरा हुआ है कि चमड़ी ना हो ना ये बाहर गड़बड़ कर दिया चमड़ी ने चमड़ी ना होती तो सारे यहां दर्शन हो जाता है इसका ऐसा जो मलमय पोष है माने मल, मल का विकार मलही मल जहां हो उसको मल, मलमय बोलते हैं मल मल की प्रचुरता ये मैड प्रत्यय प्राचुरी अर्थन है ये मल शब्द से मैड प्रत्यय हुआ है प्राचुरी अर्थन मल जिसमें भरा हुआ है जहां भी देखो देखो ना? आग से भी बस कीचड़ निकलता है मल निकलता है नाक से भी कीचड़ कान से भी कीचड़ ही आता है अब क्या किया गया हर रोमकूफ से कीचड़ रोज नहाते हैं दूसरे दिन मल रोमकूफ में मल भीतर के मल बाहर निकल रहे आग से कान से हर जगह से आग से भी जो निकलते हैं कीचड़ वो मल है वो कान से भी निकलते हैं नाक से भी निकलते हैं मुख से सुबह इतना इतना रोज निकलता है और नीचे तो कहना ही है ही है ऐसा जो मलमय कोष है अगर विवेक दृष्टि से देखे तो मलीमल दिखाई देगा इसमें इसमें जो अहम बुद्धि से उत्पन्न हुई जो आसक्ति तुम्हारी है मैं ये हुँ, कुछ हूं दिन में देखता है शीशा में बाल ऐसा ऐसा करता है झाड़ता है शीशा में देखता है इसमें जो तुम्हारी आसक्ति हो रखी इसको त्याग करो वास्तविक है ये मलमय कोष है मलिमल भरा हुआ है इसमें जो आसक्ति है मैं कुछ हूं बोलता है इस आसक्ति को तो त्याग दो देता है ये बिना जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति भी तो नहीं होगा तो ये त्याग दे परी जीवन मुक्ति की सुख होनी है माने इसको नष्ट नहीं करना इसमें बुद्धि त्याग दो ये तो बोला जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतु तो जन्म था किंतु तो? जन्म को इस ढंग से देखने से जीवन मुक्ति का लाभ नहीं होना है इसमें से हटो बुद्धि से यहां से अशक्त अस, हो जाओ अलग हो जाओ सब जीवन मूर्ति का लाभ होगा इसी में चिपटे चिपटे कोई जीवन मूर्ति का लाभ होना नहीं है यहाँ रहते रहते अलग होना पड़ेगा आपको स्थिति यह है जही माने त्यागो मलमय कोष अहम दिया उत्थापिता आसाम जही ये जो अन्नमय थूल शरीर है अन्नमय कोष जिसको बोलते हैं ये मलमय है मल ही मल प्रचुर है इसमें ऐसे जो मलमय कोष है माना थूल शरीर इसमें है अहम धी उत्थापिताम आसाम जय। अहम बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुई जो आसक्ति है यहाँ अहम किया तो आसक्ति होगी रक्षा आदि की इस आसक्ति को त्याग और प्रसवम अनिल कल पे लिंग देहे भी पश्चात पहले स्थूल शरीर में आसक्ति त्याग हो उसके बाद पश्चात मान फिर और रह जाएंगे सूक्ष्म शरीर जो तो पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेन्द्रियां पंच प्राण मन बुद्धि सत्र तत्व तो और अभी बचे हुए हैं अभी तो फूल शरीर में आसक्ति त्यागी इसमें आसक्ति त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर में आसक्ति त्याग पश्चात माने बाद में लिंगदेह भी लिंगदेह कैसा है प्रसवम अनिल अनिल माने वायु वायु के समान है ऐसा या वायु की प्रधानता है प्राण है ना समष्टि प्राण को हिरण्य बोलते हैं तो ये अनिल के समान जो माने वायु के समान है जो वायु रूप है कौन ये सूक्ष्म शरीर इनमें भी आ आसक्ति क्या होल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों में आ सकती क्या हो फिर कहते हैं देखो तुम कैसे हो पता है तुम्हें पता नहीं रो रहे अभी निगमक अतिथि कीर्तिम तुम्हारा स्वरूप कीर्ति वेद बखामता है आत्मा ऐसा है आत्मा ऐसा है आत्मा स्वरोपर है उसमें वेद की कोई चाल नहीं चलती है जो वेद ने जिसकी कीर्ति की बखान किया वो स्वरूप तुम्हारा है वेद कीर्तन करता है जिसका स्वरूप के बारे में वो भी झुकता है जिसके लिए कौन वेद वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। और वो वेद भी तुम्हारी प्रशंसा करता है अगर ये शरीर से अलग रहोगे तब ये समय तो निंदा करेगा वेद तो है निगम गधित कीर्तिम निगम माने वेद वेद के द्वारा गधित माने कथित है कीर्ति जिसकी वेद ने जिसकी कीर्ति गाई है ऐसा जो आत्मतत्व है तुम्हारा स्वरूप आत्मतत्व माने कोई और नहीं तुम्हारा स्वरूप और नित्यम आनंद मूर्ति नित्य है वह आत्मा कभी दुख का नाम निशान नहीं होना नित्य आनंद माने सुख शुक। सुख मूर्ति है ऐसा जो आत्मा है और उस आत्मा को स्वयं किति परिचय मई वही हूं करके परिचय प्राप्त करो जानो परिचय जानो और ब्रह्म रूपेण न ब्रह्म भाव में रहो क्या कब तक ये मनुष्य हूँ बोलते रहोगे छोड़ो ना कुछ चीज को हाँ। गिड़गिड़ाना छोड़ दो ब्रह्म भाव से रहो हम ब्रह्मास्त किस में रहो छोड़ो ये मैं मनुष्य हूँ पुरुष हूँ स्त्री हूँ बिल्कुल एक गलत है छोड़ो इसको ऐसे कह जिसका कीर्ति पखान करता है भेद कीर्तन करता है जिसका किसका आत्मा का तो ऐसे रूप में बैठो तुम्हारा रूप वही है मुख्य तंतु तो भूल बुलाइए में तुम हो गए हो ऐसा बोलते हैं ऐसी स्थिति इसके लिए दृष्टांत देते हैं एक शेर के बच्चे का दृष्टांत देते हैं अथवा कोई राजा का लड़का का दृष्टान्त देते हैं ये स्थिति जो बनी हुई है यह मैं जीव हूं जीव हूं करना एक राजा का लड़का पैदा हुआ कुछ गड़बड़ी जो भी हो गई रानी ने कहीं दूर देश में फेंक अब सज्जो बालक था रानी ने गुप्तचरों के द्वारा बाहर कर दिया लड़के को कुछ गड़बड़ी हो गई जो भी हुआ बाहर पहुंच गया वो पहुंचा तो अब सड़क में कहीं पाया गया जिसको पाया उसने पाला अब पाया गया, गया वो छोटे घर के व्यक्ति को मिला सड़क में झाड़ू लगाते समय पाया सुबह सुबह पाया ले गई वो जमादार में उसको ले गई ले गई तो अब जो पाता है उसी के बच्चा कहालाता है वो स्थिति ऐसी हो जाती है कोई माँ बन गई उसको सिखाने जैसे अपने घर के जो परिपाटी सिखाने लगी गए इधर उधर हो गया बाद में मजदूरी करे ये करे अपने जीवन या, यापन के लिए जैसा करता है करता रहा एक बार कुछ महात्मा आते हैं उधर से देखते हैं उसके जो तो चेहरा देखते हैं ये तो कोई राजग्रहण का व्यक्ति लगता है चेहरा बता रहा है सुंदर चेहरा है पता लगता है बड़े घर के व्यक्ति चेहरे से भी पता लगता है किंतु काम कर रहा है बिल्कुल छोटे घर का काम कर रहा है ऐसी स्थिति में बड़ा हुआ तो महात्मा ने बोला अरे भाई क्या बात है तो उसको कहा कि भाई तुम ऐसे छोटे घर के व्यक्ति नहीं हो उसको तो उसी को मां बनाया था मैं अपनी माँ वही हो गई मां मैं उसके बेटा हूं ऐसे चलता था वो कर्ण को जो हुआ था किसको कारण के दृष्टांत है करण ऐसे हुआ दासी पुत्र हूं करके की मान्यता बनाई थी उसने बाद में कुंती ने जब समाचार दिया तो अरे मैं क्षत्रिय हूं बाबा गया किसको कर्ण को वैसे यहां भी तो राजा का पुत्र को महात्मा बोलते हैं उसके राजयोग पड़ा हुआ है सर ऐसा ऐसे दिखाई पड़ता है तो उनको समझाते अरे तू ऐसा नहीं है तू राजा का पुत्र है तो ये बोल देते हैं तो मैं राजा का पुत्र हूँ भाव में जाता है वो भावना बदलता है अथवा एक शेर के बच्चे का दृष्टांत देते हैं लोग इसके लिए बकरी चलाने वाला गड़ी रिया आपने बकरी लेके जंगल में गया जंगल में गया तो एक छोटा सा शेर का बच्चा मिला अभी पैदा हुआ बच्चा माँ कैसे छूट गया जैसा भी छोटा भूल भूलैया कैसे हो गया पता नहीं लगता छूट गया वो नहीं इसने का कोई खतरा नहीं छोटा सा अभी का बच्चा ए, लाया बकरी के साथ रख दी उन्हें बकरी भी डरे नहीं छोटा है वो अब वो धीरे धीरे धीरे धीरे जो छोटा बालक है उसमें संस्कार वो म्या म्या का संस्कार वही बोलते हैं बकरी म्यां म्या करते हैं सुनते सुनते वो भी म्या म्या करने लग गया थोड़ा बड़ा हो गया और बकरी को देखा देखी में वो घास खाते हैं तो वो भी घास खाना शुरू कर दी शेर के बच्चा उसको पता नहीं मैं शेर के बच्चा हूं ख्याल नहीं है घास खाना शुरू कर और बकरी के शब्द में बोलता है म्या म्या करता है जैसे जैसा सुनते सुनते नकल करके करता है व्यक्ति एक दिन वास्तविक जो शेर था जंगली शेर बकरी के सुगंध मिला तो आया बकरी मारने के लिए जंगल में वो देख रहा था बकरी वहां है अब कैसे वो दाऊ उदाउप देख रहा था शेर बड़ा जंगल का शेर और उससे भी बड़ा हो गया था ये जो बकरी वाला शेर तो वो दूसरे शेर जो जंगली शेर ने देखा बकरी को देखते देखते ये यहां दृष्टि पड़ी ये शेर में अरे आश्चर्य हो गया वो आश्चर्य क्या है जिसको खाना चाहिए वो नहीं खा रहा घास खा रहा है शेर होकर के घास खा रहा है वो बकरी का चुंग रहा था घास वो शेर आश्चर्य में पड़ गया जंगल वाला बोला क्या चक्कर है बकरी उसी के सामने वहीं चल रही है बकरी को तो नहीं खा रहा है और वो खा रहा है घास कोई कैसा पागल है तब तो उसने जैसे तैसे करके उसके सानिध्य में पहुंच करके उसको कहा इधर आओ बकरियों से थोड़ा अलग कराया उसको कराया बोले भाई एक तुम क्या कर रहे हो बोला मैं एक बकरी हूं मेरा खाते घास है मैं खा रहा हूं मैं बकरी पहले तो डर रहा था तू मुझे मारेगा तू शेर आ गया मैं बकरी हूँ डर रहा था तो बाद में उसने कहा मैं मारूंगा मैं जैसा भी हुआ तब तो उसने कहा इस स्थिति में गुरु की जरूरत होती है भूल है ना वो तो उसने कहा तू शेर है जंगल का शेर है बोला नहीं, नहीं नहीं नहीं चल मेरे साथ थोड़ा मैं शेर का शकल दिखाता हूं तुझे तू शेर है फिर कुआ के पास उसके क्या साधन होता है कुए के पास पहुंचाया अपना शकल उसको दिखाया कैसे लगता हूं मैं हाँ शेर फिर उसकी छाया दिखाता है कैसा मेरे और तेरे में कोई भेद नहीं एक ही आकार आया नीचे तो शेर है कितने बोले बार मैं शेर हूं हो गया वैसे ही यहां भी फुल भुलैया में जीवत्व तो आया हुआ है जब उपदेश मिलता है तत्वसी तो सुलझा हुआ व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि में, में चला जाता है जैसे वो बकरी शेर में चला गया बकरी वास्तव में बना नहीं था, था शेर बुद्धि बिगड़ी हुई थी यहां भी जीवत तो बिगड़ी हुई अवस्था है वास्तव में ये अलग नहीं है ब्रह्मशे अलग मान्यता बनी हुई थी वो मान्यता हट जाती है अहम ब्रह्माष्टी में रहो ये कहा आगे सवाकार यदद भजति मनोजस्ताव शुचि परेब्य सैद क्लेशो जनन मरण व्याधिलय यनम शुद्ध कलयति शिवाचल सदा तेभ्यो मुक्त तदा श्रुतिरपूर यद भजति मनोजस्तावद शुचि परेब सलेशन न मरण व्यालय युद्ध कलयचलभ्यो मुक्त श्रुतिर यावत् मनुज सवा भजति तशु मनुजा मनुष्य उत्पन्न होने वाले को मनुज कहते हैं मनुष्य को मनुज कहा हमारे मूल पुरुष मनु होते हैं मूल पुरुष वहां से हम चल पड़े जब मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई है पुष्पकालीन मनु होते हैं वहीं से आरंभ होता है मैथुन सृष्टि तो हमारे मूल पुरुष मनु हैं इसलिए हम मनुष्य कहते हैं मनुजा कहते हैं मानव कहते हैं कि मनु संबंधी होने से मानव शब्द हम मिला मनुजा शब्द मिला मनुष्य शब्द होता है मनु को संबंध करके होता है ये जो मनुज है माने मानव ये जो मनुष्य है यावद सवाकारम भज ये सबके समान मुर्दा के समान मृत शरीर के समान ये शरीर है इसका जब भजन करता है माने सेवन करता है भज सेवायाम सेवन करता है माने शरीर में जब तक तादाद में होकर रहता है तब तक ये अस्तावत अशुचि तब तक अववित्र है मनुष्य तब तक ये मनुष्य अपवित्र होता है जब तक शवतुल्य सवाकार सबके आकार और इसमें कोई भेद नहीं सबके आकार जैसे आकार इसका है जगबड़ी के आकार इसके आकार में फोटो में तो बराबर ही आएगा ये सवाकार है सबके जैसा आकार है वैसे आकार वाला ये शरीर ये सवा के सबके समान मान मृत शरीर के समान ये जो शरीर है इसमें जब तक तादाद में होकर के इसका सेवन करता है तब तक ये अपवित्र रहता है तावर अशुची तब तक अपवित्र होगा पवित्र नहीं आएगा तो। और इतना अपवित्र ही रहेगा इतना बात नहीं। दुनिया भर के डंडे भी खाता रहता है हाँ। जब तक ये शरीर में तादाद में करके बैठा है मैं एक मनुष्य हूं करके बैठा है शरीर कैसा है सबके आकार का है मरे हुए व्यक्ति के समान है इसमें जब तक तादाद करना यही भवन करना एकता करके बैठता है तब तक अशुद्ध रहेगा अपवित्र है और अपवित्र मात्र नहीं दे परे व्यक्त्यात क्लेश हो और अन्यों के द्वारा कष्ट भी उठाता है अन्य व्यक्ति के द्वारा कष्ट भी उठाता है जब तक शरीर में तादात में रखता है तब तक अन्यों से कष्ट भी होता है अन्य व्यक्ति के संबंध ही होगा शरीर का संबंध के कारण अन्यों से कष्ट भी पाता रहेगा भय भी रहेगा और जाना न माराना भी लगा आश्रय बनेगा जन्म का मरण का रोगों का आश्रय भी बनता रहेगा नीलाया माने आश्रय मकान बनता रहेगा जब तक शरीर में तादाद में करता रहा तब तक जन्म होना ही है इसका जन्मेगा तो मरना होना ही है जन्म लेगा तो रोगी भी होगा ही हाँ। रोगी भी होना ही पड़ेगा ये सबका आश्रय भी होता रहेगा ये सबका स्थान बनता रहेगा ये स्थिति है जब तक शरीर में आत्मबुद्धि करके बैठता है तो ये होगा कि तब तक यह तो अववित्र रहेगा मनुष्य दूसरी बात दूसरों से कष्ट पाता रहेगा और तीसरा जनन जन, जनन माने जन्म उत्पत्ति और मरण और व्याधि रोग इनका निलय माने आश्रय भी घर भी बना रहेगा अगर शरीर में जब तक तादात में जन्म होता ही रहना है जन्म होगा तो मरना भी पड़ेगा ही मरण भी होगा और जो पैदा होगा वो रोगी भी होगा इसका आश्रय भी बनता रहेगा ये तो हो गया शरीर में तादाद में करने का परिणाम और उधर यदात्मान शुद्धम कलयतिशिवाम अचलम जिस अवस्था में साधना करते करते गया मन शुद्ध हो गया मन शुद्ध होने के बाद अपने आप को शरीर से अलग कर दिया उसने अपने विवेक के द्वारा जब अपने आप को अलग करता है आत्मा शुद्ध माना जाता है उस उसका शरीर में चिपडते समय अशुद्ध हुआ था अब शुद्ध हो जाएगा शरीर से पृथक किया विवेक के द्वारा तो आत्मा शुद्ध है यदा आत्मानंद शुद्धम कल यति शिवाकार अचल जो शिवाकार है कल्याण स्वरूप है आत्मा ये तो सवाकार है और आत्मा शिवाकार है कल्याण स्वरूप है हम लोग क्या इसी कारण यही है हाँ, अबे है, तो है। पवित्र करना स्नान करते हैं बाह्य शुद्धि के लिए गोमूत्र आदि पीते हैं भीतर की अंतकर्ण शुद्धि के लिए ठीक है अंतकर्ण शुद्धि के लिए भजन कीर्तन आदि है और शरीर शुद्धि के लिए गंगा जी का स्नान है वो मुत्र से स्नान करो वो गोबर से स्नान करो ऐसी ऐसी चीजें हैं। आजकल तो साबुन वाले हो गए उससे शुद्धि नहीं हो तो जो भी हो कहा तो है, है उपनिषद का, का, का तो नहीं है आयुर्ध्या का कहा है तो केला आत्मान शिवाकार अचलम शुद्धम कलयति जब आत्मा को शिवाकार रूप में शुद्ध हाँ। आत्मा का सेवन करता है माने अगर साधन भजन ठीक किया हुआ तो जरूर वो व्यक्ति के शरीर से पृथक बुद्धि होगी बात नहीं अंतग्रहण शुद्ध होगा साधन भजन अगर वास्तव में करता हो तो दिखाने के लिए करता हो तो उसको कोई फल नहीं मिलने वाला है वास्तव में अगर साधन भजन करता हो मन लगा करके करता हो तो अंतिम जाकर के मन शुद्ध होगा ही मन शुद्ध होगा तो शरीर से अलग बुद्धि जरूर होगी उसकाल में वो आत्मा होता है शिवाकार कल्याण करने वाला होता है और शरीर है सवाकार ये सवाकार है वह शिवाकार है शिवाकार जो आत्मा है अचल आत्मा शुद्ध आत्मा को जब जानता है तो क्या होगा तदाते मुक्ति फिर यह सबसे मुक्त हो जाता है कैसे जो दूसरों से होने वाले कष्ट जन्म मरण व्याधि आदि सबसे मुक्त हो जाता है शरीर को से अलग किया वहां जन्म मरण आदि होना नहीं है हो वहां तो कष्टों से मुक्त हो जाता है भवती तदा श्रुति सुर्ति भी यही बोलती है जब तक शरीर में है तब तक कष्ट के घेरे में रहेगा शरीर से अगर अपने आप को अलग करता है तो उनसे मुक्त हो जाता है ये श्रुति भी यही कहती है ऐसा शायद समय हो गया है